फोन पर नैना की हंसी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी वाह मैंने इतनी रात में तुम्हें कॉल किया फिर भी तुमने अपनी टपोरी लैंग्वेज नहीं निकाली अच्छा है, लग रहा है तुम अब सुधर रहे हो शाबाश विक्रांत शाबाश क्या मतलब तुम्हारा सुधर रहा मैं तो शुरू से सुधरा हुआ था विक्रांत ने इतराते हुए कहा अच्छा ये सब छोड़ो तुम बताओ कैसे हो कहाँ हो अभी इंडिया आई की नहीं अभी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बेबी विक्रांत ने नैना से कहा <laughs> हंसते चिंता मत करो सब कुछ हो गया है बस अब बहुत जल्दी काम खत्म करके लौटाऊंगी अच्छा तुमने अभी गाजियाबाद केस वाले को शुरू तो नहीं किया है ना मैं आ जाऊंगी फिर साथ में स्टार्ट करेंगे ग्रेट अभी तो मैंने बस बरकरा बीच का केस क्लोज किया है जब तुम वापस आ जाओगी तब हम दोनों साथ में गाजियाबाद वाला केस ओपन करेंगे और दोनों साथ में ये केस क्लोज करेंगे विक्रांत ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा अच्छा कैसा चल रहा है उधर उधर तो तुमने पूरा रायता फैला रखा होगा नैन का तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा गड़बड़ी करता रहता हूँ क्या मैं अब प्रोफेशनल डिटेक्टिव हूँ और प्रोफेशनल डिटेक्टिव की तरह ही काम करता हूँ विक्रांत ने जवाब दिया इसके बाद उन दोनों के बीच रिसेंट न्यूज एक्सचेंज हुई नैरा ने विक्रांत को बताया की वहाँ पर फाइनेंशियल वॉर शुरू हो चुका है उन लोगों के दूसरे ग्रुप के लोगों को भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया थोड़े ही दिनों में उन दोनों ग्रुप के बीच आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी और फिर उन लोगों के पास इंडियन बिजनेसमैन से लड़ने का समय ही नहीं रहेगा ऐसे में नैना की फैमिली का ये मिशन अब खत्म हो चुका था और वो बहुत जल्दी नैना अपने फादर के साथ इंडिया वापस लौट आए नैना इंडिया आने के बाद विक्रांत के लिए एक सरप्राइज भी तैयार कर रखा है विक्रांत ने तो नैना ऐसी मजाक मजाक में ये कह दिया की प्लीज अब की बार अपने पापा ऐसी भूल देना के सरप्राइज के नाम आरोप फिर से वाइन का बोतल लेकर ना आ जाए इसके बाद उन दोनों के बीच केस को लेकर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई विक्रांत ने पूरे मर्डर केस को अपने पुरानी फिल्मी स्टाइल में बताना शुरू कर दिया स्टोरी में अपने हिसाब से उसने नमक मिर्ची लगाते हुए उसने खुद को किसी एक्शन फिल्म के हीरो से कम जाहिर नहीं किया अगर ऐसा है तो फिर तुम उसके रिलेटिव की आइडेंटिटी कैसे निकालोगे ये कैसे पता करोगे कि कौन किसका बेटा है नैना ने क्यूरियस होते हुए कहा विक्रांत जोर से हंस पड़ा मैंने उन लोगों का ब्लड टेस्ट करने का इंतजाम कर रखा है क्या, क्या विक्रांत ने जब नैना को ये बात तो फिर नैना ने उसे सीक्रेट रखोगे मिलो तुम फिर बताती हो तुम्हें अच्छा हम लोग को फाइट करेंगे बेड और बाथट दोनों जगह है। ठीक है ना विक्रांत इस वक्त नैना से थोड़ी पर्सनल बातें करने का मौका ढूंढ रहा था जिससे नैना को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने विक्रांत को फटकारना शुरू कर दिया अगले दिन सुबह होते ही प्रोफेसर चौटाला अपने वादे के मुताबिक विक्रांत के के होटल उसे मिलने के लिए पहुंच गए थे। इस बार भी वो अपने साथ अपने खूबसूरत स्टूडेंट को साथ लेकर पहुंचे थे हालांकि वो बेहद उत्सुक थे इस वजह से समय से पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे अभी तक तो विक्रांत भी अपने रूम से बाहर नहीं आया हुआ था ऐसे में चौटाला साहब अपने स्टूडेंट के साथ रिसेप्शन पर बैठकर चाय पी रहे थे चौटाला साहब की इस स्टूडेंट का नाम जानवी शर्मा था और वो पिछले कुछ दिनों से लगातार चौटाला साथ साथ थी सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपने विक्रांत सर को फेक डॉक्यूमेंट क्यों दिया था जानवी ने बेहद क्यूरियस होते हुए चौटाला साहब से सवाल किया अगर इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना जुर्म कबूल न किया होता तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती फेक डॉक्यूमेंट क्या फेक डॉक्यूमेंट चौटाला साहब ने नॉर्मली सवाल किया मेरे टेस्ट की रिपोर्ट में यह आया हुआ था कि इंस्पेक्टर अशोकन और नौशाद अली के बीच क्लोज ब्लड रिलेशन था और फिर बाद में यह प्रूफ भी हो गया कि वो दोनों सगे भाई हैं अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं है मैं तो ये कह रही थी कि क्या वाकई में अशोकन लाइट हाउस कपल के बेटे हैं तो भी क्या आप विक्रांत सर को धोखा करने में उनकी मदद करेंगे जाह्नवी ने सवाल किया चौटाला साहब जोर से आस पड़े बच्चे अभी तुम छोटे हो अभी तुम्हें कुछ दिन ऐसे ही मेरे साथ काम करते रहो तुम्हें खुद ही सब चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर तुम सब कुछ समझने लगोगे मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी जानवी ने तुरंत ही जवाब दिया भले ही रिजल्ट कुछ भी आया हो लेकिन ये विक्रांत सर का काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर मुझे इतना पता है की हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए हम भला इतने बेपरवाह कैसे हो सकते है आपको पता है ना कि फेक रिपोर्ट बनाना क्राइम है गलत किया है हमने <laughs> चौटाला साहब ने फिर मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी बात सही है जानवी, लेकिन आपको क्या लगता है आज विक्रांत नौशाद और अशोकन की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए क्या करेगा जानवी ने फिर से सवाल किया पता नहीं देखते हैं चौटाला साहब ने जवाब दे इस सुनकर जन््हवी ने अपनी बहुएं टेडी करते हुए कहा मुझे तो लगता है कि हमें अभी भी बासुलहरी पर फोकस बनाए रखना चाहिए जैसी जाह्नवी ने यह बात कही तुरंत ही वहां पर बाहर की तरफ से एक शो सुनाई पड़ा ये शोर कहीं और से नहीं बल्कि विक्रांत की आवाज़ का शोर था चौटाला साहब ने इशारा करते हुए जानवी को विक्रांत के आने का संकेत दिया फिर उन दोनों में चाय का कप सामने टेबल की ओर रख दिया और तुरंत ही ये लोग गेट की तरफ चल पड़े गेट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां विक्रांत दो अधेड़ उम्र के लोगों को लेकर इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ा चला जा रहा था उन दोनों आदमियों को बुरी तरह से पीटा गया था ऐसे में उनके चेहरे पर काफी घाव दिखाई पड़ रहे थे साथ में काफी सारा खून भी बेहतर दिखाई दे रहा था चौटाला साहब आप यहाँ जब विक्रांत की नज़र प्रोफेसर चौटाला पर पड़ी तो उसने जल्दबाजी में उनसे कहा विक्रांत जी ये आप क्या कर रहे हैं क्या हुआ चौटाला साहब को स्थिति को समझ में नहीं आ रही थी सो वो काफी क्यूरियस होकर विक्रांत से पूछ रहे थे उन्होंने बड़े ध्यान से उन दोनों आदमियों को देखते हुए उन्हें पहचानने की कोशिश की लेकिन वो उनमें ऐसी एक को भी पहचान नहीं सके विक्रांत ने फिर उन दोनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं नौशाद अली और अशोकन की असली पहचान जानने के लिए उनका ब्लड टेस्ट करना चाहता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उससे पहले ही सारी सच्चाई बता देंगे अब नौशाद अली और अशोकन के बीच का रिश्ता कन्फर्म हो चुका है ओह, प्रोफेसर के साथ ही उनके स्टूडेंट जानवी भी बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रही थी विक्रांत ने फिर आगे उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये नौशाद अली का सेकेंड नंबर का अंकल है और ये तीसरे नंबर का अंकल है इन दोनों ने अभी मुझे बताया की जब वजाहत अली को जेल हो गयी थी तब इनके बड़े भाई यानी की नौशाद अली का बाप लाइट हाउस के पास जाकर बासु को मनाने की कोशिश करता था ताकि उसके भाई वजहत की सजा कम हो सके फिर उसने अपना हुए आगे बताया लेकिन जब करना शुरू कर दिया उसने भी बासु के साथ रेप किया तो कहने का मतलब जवाब सामने है वजहत अली का अपने भाई की पत्नी से कोई रिलेशन नहीं था बल्कि इंस्पेक्टर अशोकन और नौशाद अली दोनों ही वजाहत अली के बड़े भाई की औलाद हैं। ये चौटाला साहब ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब उन्हें पहली बार यकीन हो गया था कि विक्रांत वाकई में बहुत अलग तरीके से काम करता है और उसके काम करने का तरीका सही भी है आखिर जो काम हाथ पैर चलाने से आसानी से हो जाता है उसके लिए दिमाग चलाने और टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है